सत्रावली दो सौ उनचास स्वामी त्रिगुना को लिखित दो सौ अट्ठाईस डब्ल्यू उनतालीस न्यूयॉर्क सत्रह जनवरी अठारह सौ प्रिय शारदा तुम्हारे दोनों पत्र मिले साथ ही रामदयाल बाबू के भी दोनों पत्र मिले बिल्टी मेरे पास आ गई है किंतु माल मिलने में अभी बहुत विलम्ब है जब तक कोई सामान के जल्दी पहुंचने का बंदोबस्त न करे साधारणतया उनके आने में छः महीने लग जाते हैं चार महीने हो गए जब हरमोहन ने लिखा है कि रुद्राक्ष की मालाएं तथा कुशासन भेजे जा चुके हैं परंतु अभी तक उसका कोई पता ठिकाना नहीं है बात यह है कि माल इंग्लैंड पहुंच जाता है तब कंपनी का एक एजेंट मुझे यहाँ सूचना भेजता है और उसके प्राय महीना भर बाद माल यहाँ आकर लगता है तुम्हारी बिल्टी प्रायः तीन सप्ताह हुए मुझे मिली है किंतु सूचना का अभी कोई चिन्ह नहीं एकमात्र खेतली के महाराज की भेजी हुई चीज़ें मुझे जल्दी मिल जाती हैं संभवतः इसके लिए वे विशेष व्यय करते हों खैर दुनिया के इस दूसरे छोर यानी पातालपुरी में भेजी हुई वस्तुएं निश्चित रूप से आप पहुँचती हैं यही परम सौभाग्य की बात है माल के मिलते ही तुम लोगों को सूचित करूंगा अब कम से कम तीन महीने तक चुपचाप बैठे रहो अब तुम लोगों के लिए पत्रिका चलाने का समय आ गया है रामदयाल बाबू से कहना कि उन्होंने जिस व्यक्ति के बारे में लिखा है यद्यपि वे योग्य हैं फिर भी इस समय अमेरिका में किसी को बुलाने का मेरा सामर्थ्य नहीं है लार्जेंट लॉर्जेंट अमी आई एजेंट रुपया अजी रुपया कहाँ हैं तुम्हारे तिब्बत विषयक लेख का क्या हुआ मिलन में प्रकाशित होने पर उसकी एक प्रति मुझे भेज देना जल्दबाजी में क्या कोई काम हो सकता है सुनो तुम लोगों के लिए एक काम है उस पत्रिका को शुरू करो इसे लोगों के सिर पर पटक दो और उन्हें ग्राहक बनाओ डरो मत, छोटे दिल वालों से तुम किस काम की आशा रखते हो उनसे संसार में कुछ नहीं होगा समुद्र तो पार करने के लिए लोहे का दिल चाहिए तुम्हें बद्र के गोलों जैसा बनना होगा जिससे पर्वत भेद कर अगले जाड़े में मैं आ रहा हूँ हम दुनिया में आग लगा देंगे जो साथ आना चाहे आए उनका भाग्य अच्छा है जो ना आएगा वह सदा सदा के लिए पढ़ा ही रह जाएगा उसे पढ़ा ही रहने दो कुछ परवाह न करो तुम लोगों के मुंह तथा हाथों पर वाग देवी का अधिष्ठान होगा हृदय में अनंत वीर्य श्री भगवान अधिष्ठित होगा तुम लोग ऐसे कार्य करोगे जिन्हें देख कर दुनिया आश्चर्यचकित रह जाएगी अरे भाई अपने नाम को तो जरा काट छाट कर छोटा बनाओ बाप रे बाप कितना लंबा नाम है ऐसा नाम कि जिसके द्वारा एक पुस्तक ही बन सकती है यह जो कहा जाता है कि हरि नाम से डरकर यमराज भागने लगते हैं हरि इतने मात्र नाम से नहीं वर उन बड़े बड़े गंभीर नामों से जैसे कि अघ भग नरक विनाशन त्रिपुर मधन अशेष निशेष कल्याण कर से ही डर यमराज के पूर्व पुरु पुरुष तक भागने लगते हैं नाम को थोड़ा सा सरल बनाना क्या अच्छा नहीं रहेगा शायद अब बदलना संभव नहीं है क्योंकि प्रचार हो चुका है परंतु कितना जबरदस्त नाम है कि यमराज तक डर जाए कीमती अधिकमिति विवेकानंद पुनश्च बंगाल तथा समग्र भारत में तहलका मचा दो जगह जगह केंद्र स्थापित करो भागवत मुझे मिल गया है वास्तव में बहुत ही सुंदर संस्करण है किंतु यहाँ के लोगों में संस्कृत के अध्ययन की बिल्कुल प्रवृत्ति नहीं है इसलिए बिक्री की आशा बहुत ही कम है इंग्लैंड में बिक्री हो सकती है क्योंकि वहाँ संस्कृत के अध्ययन में रुचि रखने वाले कुछ लोग हैं संपादक को मेरी ओर से विशेष धन्यवाद देना आशा है कि उनका यह महान प्रयास पूर्णतया सफल होगा उनका ग्रंथ यहाँ बिकवाने की मैं यथा चेष्टा करूँगा ग्रंथ का सूची पत्र मैंने प्राय सर्वत्र भेज दिया है रामदयाल बाबू से कहना कि मूंग, अरहर आदि दालों का व्यापार इंग्लैंड तथा अमेरिका में अच्छी तरह चल सकता है यदि ठीक तरीके से कार्य प्रारंभ किया जाए तो दाल के सूप की कद्र अच्छी होती है यदि दाल की छोटी छोटी पूड़ियाँ बनाकर उन पर पकाने का तरीका छाप कर घर पर भेजी जाए तथा एक गोदाम स्थापित कर माल भेजा जाए तो अच्छी तरह से यह काम चल सकता है इसी प्रकार मगोड़े भी चालू किए जा सकते हैं हमें उद्यम की आवश्यकता है घर बैठे रहने से कुछ भी नहीं हो सकता यदि कोई व्यक्ति कंपनी स्थापित कर भारतीय वस्तुओं को यहाँ तक इंग्लैंड में लाने की व्यवस्था करे तो एक बहुत ही सुंदर धंधा चल सकता है किंतु हमारे यहाँ के आलसी भाग्यहीनों का दल केवल दस वर्ष की लड़की के साथ विवाह करना ही जानता है इसके वह और जानता ही क्या है विवेकानंद